टीवी सीरियल के एक्ट्रेस हैं और हम उनसे बातें करेंगे और उनका जो सीरियल है जैसे कि जीजाजी छत पर है तो ये जो सीरियल है उसमें उनका रोल है इलायची वाला तो शायद आप देखे होंगे सुने भी होंगे और उनकी बातें सुनकर आपको पता ही चल जाएगा तो आप सभी की तरफ से हिवाजी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन वन आई होप आपका सुखदमय दिन जा रहा होगा और इसको और सुखदमय और uh, मुस्कुराहट से भरा बना सकते हैं ओबियसली हम बिकॉज वी आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन सुनते रहें और मुस्कुराते रहें तो आई एम श्योर आप मुस्कुरा ही रहे होंगे जब हमें सुन रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी योर जी जी जी मैं चाहूँगा जैसे एक्ट्रेस बनना आज के समय में बहुत सिंपल है या फिर उसके लिए क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ती है थोड़ा सा बताइए हमारे विद्यार्थी मित्रों को और श्रोताओं मशक्क़त तो कई सारी है आ, क्योंकि आ, आ, बिजी स्कैड्यूल होता है उसके अंदर आपको अपनी बॉडी का मैं मेजरली जो अभी मैं फेस कर रही हूँ प्रॉब्लम वो यही है कि आपको अपनी डाइट करेक्ट रखना और वर्कआउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो बहुत ज़रूरी भी है आ, सो ये होता है फिर अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है अपने बालों का ओबियसली प्रॉपर स्लीप चाहिए है क्योंकि अगर सोएंगे नहीं बराबर से तो आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे सो दैर लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ क्योंकि हम ऑफ कैमरा ही नहीं हम ऑन कैमरा रहते हैं तो हमारी छोटी से छोटी चीज़ पकड़ी जाती है कम सोएंगे वो भी पकड़ा जाएगा ज़्यादा खाएंगे वो भी पकड़ा जाएगा गलत खाएंगे वो भी पकड़ा जाएगा तो हमें काफ़ी एकदम रिस्ट्रिक्टेड जिंदगी जीनी पड़ती है आ, ये मुझे अब फील होने लगा है विद माई ग्रोइंग एज जब मैं छोटी थी तो इट वाज ओके बट विद योर ग्रोइंग एज यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे फिल्मी दुनिया में हम लोग एक्टर बनना चाहते हैं एक्टिंग करना चाहते हैं तो कोई ना कोई हमारा आइकॉन होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा एक्टर को फील करते हैं तो आपका कौन है ऐसा जो आपको इसके लिए प्रेरित किया आई थिंक आई एम वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स शाहरुख खान और i've never met him but uh, maybe uh, through screen through his interviews uh, unka ek aura jo you know i could feel i could see uh, something in him which inspires me all the time And I really really love him। <laughs> <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहे uh, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग खुश रहे हैं हमेशा खुश रहना सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैन happy inside, you look happy outside. You look beautiful outside. और सिमिलरली uh, अपने आस पास में भी खुशियाँ फैलाइए हम लोग भी यही करते हैं आपको हंसाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं और बस हमारा शो जरूर देखें त्रीजाई छत पर है नाइन थर्टी पी एम मनिटू फ्राइडे ओनली ऑन सब टीवी थैंक यू जाते जाते मैं कहूँगा कि फिल्मी दुनिया में हम लोग म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं तो आपका जो कोई एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है एक लाइन गुनगुना दीजिए जाते आ... लग जा में मुलाकात थैंक यू चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना है हेबाजी ने आपको सुनाया है इसी गाने का आनंद उठाते हैं आप सुनाए हैं रेडी मत वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुर रहो ta gane